उन्नीस सौ चौरासी हम हिंदी के सुप्रसिद्ध निर्देशक श्री राजेंद्र नाथ से बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं राजेंद्र तुम एक लंबे अरसे थिएटर के साथ जुड़े हुए हो और तुम्हें पता है कि नाट्य शोध संस्थान में हम डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं तो उसमें हम तुम्हारे बारे में जानना चाहेंगे तुम्हारे काम के बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे कब कैसे तुम्हारा बचपन बीता कब से तुम थिएटर के साथ जुड़े कैसे जुड़े और फिर धीरे धीरे करके कैसे अलग, अलग अलग रूपों में तुम इसमें काम करते रहे अलग अलग, अलग रूपों से मेरा मतलब है अभिनय भी थोड़ा बहुत तो किया ही है निर्देशन में विशेष रूप से तुम जुड़े और उसके बाद अब श्रीराम सेंटर से जुड़े हुए हो तो इन सब अलग अलग रूपों में तुम किस तरह से तुम आगे बढ़ते रहे ये हम ये कहानी तो बहुत लंबी हो सकती है नहीं, नहीं। और इसको बहुत छोटी तो मत कर देना तुम बहुत बार बहुत बहुत छोटी कर देते हो तो लंबी भी नहीं हो मगर बहुत छोटी भी नहीं हूँ शुरुआत का सवाल है। शुरुआत तो होती है बचपन से हम बहुत छोटी उम्र से जब हम स्कूल में ही थे अच्छा एक बात तुम्हारा जन्म कब हुआ कहाँ हुआ अच्छा जन्म हुआ मेरा सत्रह अगस्त सन उन्नीस सौ पैंतीस को एक छोटा सा कस्बा जिसका नाम दलवाल जो अब पाकिस्तान में है अच्छा और वहीं से मानिए कि बीच पड़ा थिएटर का स्कूल में ही और उसके बाद फॉर पार्टीशन हो गया और हम लोग हिंदुस्तान चले आए और हिंदुस्तान में आके फिर जब दिल्ली आए तो दिल्ली जो, जो स्कूल में दाखिल हुए तो वहाँ हमने नाटक एक लिखा भी अच्छा तब तो उम्र बहुत कम रही होगी हाँ बहुत नहीं नाटक उसको मैं नाटक अब कह रहा हूँ नाटक नहीं था किसी फिल्म की कहानी को लेके उसमें से कुछ डायलॉग्स लेके उसको उसमें स्कूल के हिसाब से नाटक बनाने की कोशिश की तो उस नाटक पार्ट भी किया उसको लिखा भी उसका मैं बेशक भी किया क्या उम्र रही होगी तुम्हारे उस समय उस समय मेरी उम्र होगी पंद्रह सोलह साल अच्छा और, क्लास में। ए, में था, था। था, और तो उस तरह से ये शुरुआत हुई और फिर कॉलेज में गए कॉलेज में थोड़ी और बात बढ़ी वहाँ भी एक्टिंग भी की और डायरेक्शन भी की बहुत से नाटकों की काफ़ी तो सीरियस काम हुआ वो कॉलेज से ही उसकी शुरुआत मैं मानता हूँ और जिसमें हमारी प्रेरणा रहे हमारे एक टीचर थे अभी है वो प्रेम ठाकुरदास अच्छा तो वो उन्हें ही बहुत कुछ सिखाया पढ़ाया या कम से कम ये कि थिएटर जो है एक बहुत सीरियस चीज़ है सिर्फ एक कैसे हैं आप आपको पिछली बार मिलकर के आए थे हम लोग वैसे ही हैं अच्छा बहुत एक्टिव नहीं है तो एक तो प्रेरणा इस रूप में कि वो उन्हें ही सिखाया हमको कि हम थिएटर को एक शगल ना मानें थिएटर एक तो संजीदा चीज़ है और थिएटर से अगर काम करना है तो संजीदगी से करना होगा अच्छा इसके पहले की बात तुम्हारे घर में कुछ थिएटर का वातावरण था तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी वगैरह किसी को रोचे नहीं मेरे घर में बिल्कुल कोई वातावरण नहीं था सिवाय इसके कि जिस कस्बे में हम पैदा हुए और जहाँ पर हम काम शुरू किया हमने तो हमारे बड़े भाई जो डॉक्टर हैं वो ज़रूर एक बार हमने उनको रामलीला के दिनों में नाटकों में काम करते देखा था अच्छा लेकिन उन्होंने उसको बिल्कुल उसके बाद तो छोड़ दिया और मैंने बड़े भाई साहब खुद करते थे रामलीला हाँ, हाँ, और तुम्हारे वहाँ उस हिस्से में भी रामलीला हुआ था रामलीला होती थी, थी अच्छा सारे के ऊपर रामलीला होती थी और रामलीला के साथ नाटक होते थे अच्छा एक आध नाटक उसमें उन्होंने पार्ट जरूर किया राम का ही पाठ किया बल्कि सीता स्वयं प्ले था वो तो कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज इसमें काम किया और फिर दो साल मैं एक पॉलिज्ञ, पॉलिज्ञ। तो में एक जहाँ एक था पंजाब यूनिवर्सिटी का कॉलेज कैंप कॉलेज तो उसमें भी मैंने किया मैंने तो वहाँ भी कुछ अच्छा काम किया लेकिन कोई उस सारे काम की मैं ये नहीं मानता कि कोई एक दिशा थी तो कुछ ना कुछ होता ज़रूर रहा लेकिन एक जो दिशा होती है वो ऐसा कुछ नहीं लगा उस बीच में फिर एक अच्छा मौका ये मिला कि यहाँ पर शुरू हुआ एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट जो एक ही साल रहा सिर्फ रह। उसके बाद ये ही... बात हो गई सन सत्तावन नहीं ये बात है सन उन्नीस सौ अट्ठावन की अट्ठावन अट्ठावन अच्छा। में ही वो बना और अट्ठावन एक साल ही रहा वो और उसके बाद फिर वो नेशनल स्कूल ड्रामा बन गया उन्नीस से तो।, तो वो जो पहला बैच था एक साल का कोर्स था वो कम्पोजिट कोर्स था तो उस मुझे चुन लिया गया दिल्ली स्टेट की तरफ से वहाँ एक साल आप कह सकती हैं कि मैंने बाकायदा तौर पे थिएटर का कुछ सीखा अच्छा क्या क्या उस समय ट्रेनिंग क्या क्या वो एक साल का इसमें मैंने कहा ना कंपोजिट कोर्स था तो सब चीज़ों को सिखाया जाता था डायरेक्शन अच्छा। तो, भी थोड़ी बताई जाती थी एक्टिंग के बारे में बताया जाता था कॉस्ट्यूम पे सेट्स पे जितने भी आस्पेक्ट्स हैं सबके अच्छा, बारे में बातचीत अच्छा तो एक और बात इसी प्रसंग में पूछें तुम क्या समझते हो कि वो एक साल का कोर्स छोटा ही था कम्पोजिट कोर्स एक साल का वैसे मैंने जहाँ इतनी अलग अलग चीज़ें इन्वॉल्व हों एक साथ कुछ भी नहीं होता मगर फिर भी तुम क्या समझते हो कि वो उपयोगी रहा मेरे लिए तो बहुत उपयोगी रहा मैं मानता हूँ और क्या इस तरह के छोटे शॉर्ट टर्म कोर्स से भी एक साल के किए जाए और जगह तो वो लोगों के लिए उपयोगी तो एक साल का पूरा फुल टाइम कोर्स था अच्छा तो काफ़ी उपयोगी हो सकता है अगर आप उसको उपयोगी बनाना चाहें तो और मैं जो कह रहा हूँ कि मेरे लिए तो क्योंकि इसलिए रहा कि जो बात शुरू हुई थी कॉलेज से कि थिएटर एक ऐसा आर्ट है जिसमें कितनी संजीदगी की ज़रूरत है वो बात और मन में घर कर गई और उसके बाद जो तो सारा काम किया उससे उसको बहुत लाभ मिला उसके छोड़ने के बाद फिर मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ा दो साल फिर यूनिवर्सिटी में और सारा थिएटर जो है यूनिवर्सिटी का ही थिएटर करता रहा नहीं, नहीं, में नहीं यूनिवर्सिटी में दाखला मैंने एमए तो कर लिया था कर लिया था साइकोलॉजी किया हाँ। था लेकिन उस इस, इस कोर्स के बाद मैंने तीन चार महीने के लिए एक नौकरी की पहले अरुणिया रेडियो पर डिया डिया पे, अच्छा और वो नौकरी मुझे पसंद नहीं आई तो नौकरी मैंने छोड़ दी और वो छोड़ने के बाद फिर जो मन में एक इच्छा थी कि अगर कुछ काम करना है तो पढ़ाने का करना है अच्छा तो इसलिए मैंने दूसरा एम किया इंग्लिश में फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से और उसके बाद फिर नौकरी भी मिल गई पढ़ाने की जो अब तक कर रहा हूँ तो कॉलेज छोड़ने के बाद एक दो तीन ग्रुप्स के साथ कई तरह के नाटक किए और वो नाटक सारे जो थे विदेशी नाटक थे। अच्छा वहाँ अनुवादित थे, नाटक थे फिर कुछ दोस्त उन दिनों जो मिले या जो काम कर रहे थे हमारे साथ उन सब ने मिल बनाया इस अभियान चाहिए किस सन उसी उसी उसी नाटक के सिलसिले में हो जब वो नाटक का करने के जाए बड़ा अच्छा बहुत बढ़िया नाटक था और बहुत अच्छा प्रदर्शन लेकिन नाटक से या अभियान के बनने से जो एक दिशा बनी और जिसको मैं मानता हूँ कि जिसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया न सिर्फ मेरे अपने काम में या मेरे ग्रुप में बल्कि एक देश के पूरे कॉन्टेक्स्ट में मैं थोड़ा उसको विस्तार से बताता हूँ आपको कि एक निर्णय लिया गया लिखित नहीं पर लिया गया कि अभियान नाटक जो करेगा वो तो सिर्फ हिंदुस्तानी नाटक करेगा हिंदुस्तानी से किसी भी भाषा का नाटक हो वो लेकिन हिंदुस्तान का होगा और उसको अनुवाद करके हिंदी में खेलेगा और उस उन्नीस सौ सड़सठ से लेके अब तक अभियान ने कोई 25 छब्बीस नाटक किए हैं और उन छब्बीस नाटकों में से 25 नाटक ऐसे हैं जो भारतीय हैं भारती है। है। एक सिर्फ नाटक है जो वो वो भी ख़ास तौर पे क्योंकि हमको कहा गया कि आप ये नाटक हमारे लिए कर दीजिए तो वो हमने नाटक किया वरना अच्छा। अभी तक इससे बहुत फ़र्क पड़ा मैं समझता हूँ सिर्फ हमको नहीं बहुत लोगों को फ़र्क पड़ा होगा कि उससे पास एक एक प्लेज की जो तलाश रहती है और वो तलाश बहुत तीव्र हो गई कि हमको तो यही करना है और कुछ नहीं करना अगर हमको विदेशी नाटक करने हो तो, तो हमारे लिए बहुत काम आसान हो इतने अच्छे विदेशी नाटक होते हैं उनमें से उस लिया और उसको अनुवाद कर लिया तो ये एक तलाश रही हमेशा तलाश रही और एक हर वक्त कान और आँख खोल के दुनिया में हिंदुस्तान में क्या हो रहा है तो उस तलाश से ये हुआ कि अब इतने नाटक कम से कम इकट्ठे हो गए जिसमें मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ अभियान ने काम किया लेकिन अभियान का काम इसमें सबसे ज़्यादा है इस तरह के नाटकों का एक इकट्ठा करना और करना उनको और जैसे दूसरे दूसरे प्रांतों के जो प्ले राइट्स हैं जिनको पहले बहुत अच्छी तरह नहीं जाना जाता था उनको हमने ट्रांसलेट करवाया कुछ ट्रांसलेशंस मिली और उनको हमने किया तो उससे फिर हिंदी से होकर वो दूसरी भाषाओं में, में भी चले गए जैसे तेंदुलकर हैं या बादल सरकार है या खनोलकर थे या मधुराई हैं इन सब के नाटक जो हैं वो तो दिल्ली में आ, ये तो मैं नहीं कि हर नाटक को हमने पहली बार किया लेकिन आम तौर पे उनके सारे नाटकों को हम लोगों ने पहली बार यहाँ किया एक दो नाटकों को छोड़ के तो ये ये ये कहानी है अभियान की और मेरी एक तरह से और नाटकों की लिस्ट तो शायद आपके पास है ही हाँ नाटकों की लिस्ट तो हम लोगों ने किए हैं अच्छा आम तौर पर तुम नाटक जो तैयार करते हो तो उसमें तुम्हारा प्रोसेस क्या रहता है नाटकों का चुनाव कलाकारों का चुनाव और प्रस्तुति के दौरान तुम कैसे काम करते हो यह हम जानना चाहेंगे ये कोई एक, एक एक तरीका तो नहीं हो सकता हर नाटक पे निर्भर होता है कि उसको किस तरह से किया जाएगा लेकिन फिर भी कुछ बातें जरूर होती हैं जिससे जो जो जो काम होगी हर एक सारे प्रोसेस में क्या तक नाटक चुनाव का सवाल है उसमें तो ये है कि चुनाव तो तभी किया जाता है जब एक नाटक अगर का नहीं है दूसरी भाषा का है तो वो कहीं हो चुका होता है या लिखा जा चुका होता है या उसके बारे में पढ़ लिया गया होता है और जब उसमें दिलचस्पी पैदा होती है तो किसी तो न किसी को पे कहा जाता है उसको अनुवाद करने के लिए जब अनुवाद हो जाता है तो फिर हम सब लोग तो नहीं लेकिन अभियान के कुछ लोग जो हैं उसको पहले पढ़ते हैं और अगर पसंद आ जाता है कि ठीक है तो वो निर्णय हो जाता है कि इस नाटक को कर लिया जाए जब नाटक का चुनाव हो गया और निर्णय हो गया तो उसके बाद हम फिर कास्ट के साथ कास्ट सेंटिटिव होती है हमेशा कोई ऐसा ग्रुप तो है कि जिसमें सभी लोग बंधे हुए हैं हालांकि पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी लोग इसी ग्रुप के साथ बंधे हुए हैं हालाँकि मेंबर्स भी शायद नहीं और नौकरी कहीं और करते हैं लेकिन उनके साथ फिर उस नाटक को पढ़ा जाता है और कई नाटक ऐसे होते हैं जिनमें स्क्रिप्ट कोई ख़ास काम करने की ज़रूरत नहीं होती तो उनको बहुत जल्दी ही निर्णय हो जाता है दो तीन चार रीडिंग्स के बाद तो क्या रोल करेगा कास्टिंग हो जाती है कुछ नाटकों में ऐसा होता है कि इसमें स्क्रिप्ट इस में ही शायद बहुत काम करना पड़ता है उसमें थोड़ा लंबा अरसा लग जाता है स्क्रिप्ट फाइनलाइज करने में और उसके बाद फिर उसकी कास्टिंग करते हैं और उसको शुरू कर देते हैं अच्छा ऐसे कौन से नाटक थे जिनमें स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना पड़ा ध्यान में है शुरू uh, शुरू में जैसे दूसरा नाटक तीसरा नाटक हमारा uh, खनोलकर का नाटक है उस पर ट्रांसलेशन था लेकिन उस पर काफ़ी काम स्क्रिप्ट पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत महसूस हुई अच्छा कई नाटकों में तो भाषा के ऊपर काम होता है लेकिन कई नाटकों में सिर्फ काट uh, छाँट इतनी होती है कि वो भी काम होता रहता वो तो तकरीबन सभी नाटकों के साथ होता है कुछ के साथ कम होता है कुछ के साथ ज़्यादा होता है तो एक जो आप मेरे मेरे मेथड के बारे में पूछ रही हैं तो उसमें एक बात बहुत स्पष्ट है कि एक्टरों को बहुत आज़ादी होती है काम करने की उनको बिल्कुल एक को बांध के लिए रखा जाता कि आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। बल्कि शिकायत ये होती है कि मैं बहुत कम बताता <laughs> और मैं जानबूझ के बहुत कम बताता हूं ताकि लेने कि बताता नहीं एक बहुत जो सारा डिस्कस हो गया कैरेक्टर डिस्कस हो जाता है हर एक के साथ पूरे नाटक को क्या हम शेप दे रहे हैं वो भी डिस्कस हो जाती है तो उसके बाद फिर जहाँ बहुत ही ज़रूरत समझ समझता हूँ तब उसको टोकता हूँ वरना मैं अगर अच्छा एक्ट है तो उसको टोकने की जरूरत बहुत कम रहती है ख़राब एक्ट है तो उसको टोक टोक बहुत ठीक नहीं किया जा सकता तो अगर तो ये लगे कि ये अपने हिसाब से ठीक चल रहा है और मेरे हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं कर रहा तो उसको उसी तरह से चलने देते हैं लेकिन अगर ये लगे कि मेरे हिसाब से गड़बड़ कराए अपने हिसाब से ठीक करा तो उसको टोका जाता है उसको एक लाइन पर लाने के लिए काम किया जाता है ब्लॉक वगैरह अमूमा तो पहले से प्लान कर लेते हो या रिहर्सल के दौरान ही करते हो ऐसा है कि जब शुरू शुरू में तो मान लीजिए कि 67 से लेके और पांच छः बरस तक तो ब्लॉकिंग में पहले प्लान करता था रिहर्सल में जाने से पहले एक निटेटिव ग्राफ सब बना लेता था और मूव लिख लेता था ये होना ये होना ये होना ये होना लेकिन अब कुछ कुछ वर्षों से अगर बहुत कम्प्लिकेटेड नाटक नहीं है तो फिर मैं पहले ब्लॉगिंग नहीं सूस किया जाता बल्कि अब तो ये होता है कि एक्टरों को कहते हैं कि आप स्क्रिप्ट ले लीजिए और इम्प्रोवाइज कीजिए मूव कीजिए अपने आप तो जैसे 15 मिनट का पोर्शन या एक सीन का पोर्शन ले लिया उन्होंने कर दिया एक बार मेरे सामने जब वो कर रहे होते हैं तो मेरे मन में एक उसकी फॉर्म जो है वो बनती जाती है फिर उसको हम उसी हिस्से को लेके रिपीट करते हैं और फिर मैं एक जो जो बड़ी बड़ी मूवमेंट्स और आउटलाइन वो कर लेता हूँ फिर उसको जब रिपीट करते हैं तो उसकी डिटेल्स पर काम हो जाता है लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड नॉट होता है अभी जैसे जैसे गाजी नामी था जो बहुत तो बाद में हुआ मेरे इस प्रोसेस के तो उसमें इतना कम्प्लिकेटेड था सारा कुछ तो वो तो हर हालत में जरसल में जाने से पहले काफ़ी कुछ बिल्कुल प्लान करते हालांकि ये ज़रूरी नहीं कि जब प्लान कर रही हूँ वैसा ही करूँगा लेकिन वो प्लान करना ज़रूरी था और उसका प्रोसेस बनाना जरूरी था ताकि कुछ उसमें आप तो देखा है नाटक किस-किस-किस चालीस लोग थे स्टेज पे उनको तो किस तरह से मूव करना है या क्या करना है क्या नहीं करना उसके लिए प्लानिंग अभी अगर ऐसा कोई नाटक करूँगा तो जरूरी प्लान करूँगा सब कुछ पहले लेकिन अब आम तौर पे जो जिनमें बहुत एक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते या मूवमेंट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है उसमें प्लान करने की ज़रूरत नहीं लगती मुझे तुमको क्या लगता है कि यह ज़्यादा अच्छा वर्कआउट करता है बनस्बत इसके तुम सब सेट करके बता दो आर्टिस्टों को छोड़ दिया अपने आप उन्होंने कुछ प्लान किया तो ये ज़्यादा तो ये एक्टिंग के लिए बहुत सेटिसफाइव होता है करना और एक फ्रेशनेस भी रहती है और एक जो मन में एक प्री कंसीव आइडिया लेकर अगर हम जाता हूँ कभी और वो ठीक नहीं बैठता तो तकलीफ भी होती है उससे तो उस बेहतर यह है कि एक, एक, एक खुले तौर पर फ्रीडम इसको तो करते हम तो होता है मेरा हुआ है हुआ तो से अच्छा एक और बात अभी जब स्क्रिप्ट की बात हो रही थी ये तो हम सभी मानते हैं कि स्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत परिवर्तन काट छांट परिवर्तन भी क्या काट छांट तो बराबर ही जी, होती जी, रहती हुँ, है हुँ। आ, इस बारे में तुम फील क्या करते हो मैंने हम खास करके इससे पूछ रहे हैं कि पिछले दिनों ये चर्चा का विषय बराबर रहा हुआ है और हम सब ये कहते हैं कि आज का थिएटर जो है वो डायरेक्टर्स थिएटर हो गया है और डायरेक्टर इतना ओवर पावरिंग हो गया है कि एक तो वो नाट्यकार को नाटक लिखना सिखा रहा है दूसरी ओर अभिनेताओं को अभिनय करना सिखा रहा है तो सर्वनियंता सर्वव्यापी सर्वज्ञाता की भूमिका आज निर्देशक निभा रहा है तो एक्टर को जो बताता है उसमें तो कहीं कोई आपत्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता है मगर हमको व्यक्तिगत रूप से बहुत पर लगता है कि निर्देशक नाट्यकार के साथ थोड़ा ज्यादती करता है स्क्रिप्ट में मनमाना परिवर्तन करता रहता है बहुत बार लेखक बेचारे को पता होता है बहुत बार पता भी नहीं होता है बिना जानकारी के तो इस बारे में तुमको क्या लगता है और तुम्हारी क्या दृष्टि नेचुरली जो तुमको लगता होगा भाई तुम करते रहे हो गए पहले तो दो, दो उदाहरण देता हूँ जिसमें मैंने नाटक को बदला एक तो था पंछी ऐसे आते हैं अच्छा, नाटक अच्छा तो उसका अंत मैंने बिल्कुल बदल दिया था बदल दिया था इस सेंस में के जहां नाटक वो ख़त्म करते थे उससे पहले एक पॉइंट पे नाटक खत्म हो जाता अच्छा और उसका बीच का जो उसके बाद का जो हिस्सा है और जो उनका एक अंत है वो नहीं रखा था अच्छा उससे तो कोई नाटक के कथ्य में खास फर्क पड़ता है मुझे मेरे हिसाब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और अच्छा ही लगा था अच्छा और हालांकि तेंदुलकर तो ने वो नाटक देखा नहीं है लेकिन उसको ये बताया गया था तो उसको ये पसंद नहीं आया था अच्छा तो उसके बाद जब उन्होंने घासीराम कोतवाल मुझको दिया हुँ। नाटक हुँ। करने के लिए तो तब ये कहा कि हम इससे पहले ज़रूर एक मीटिंग करेंगे और उसके बारे में बात करने के बाद फिर आप इस को शुरू करेंगे तो हुआ भी यही इसक्रिप्ट पढ़ने के बाद फिर जब उनसे मुलाकात हुई उनसे बात हुई तो तय हो गया कि ये होगा ये नहीं होगा तो, तो उसमें कुछ परिवर्तन उसमें ऐसा कोई परिवर्तन नहीं था में था। में लेकिन उसमें काफी की हो अच्छा। तो एक तो ये था जिस जी जी के साथ इस तरह से हुआ दूसरा उदाहरण जो है वो और और और और संजीदा है वो है नाटक गिनी पिकोद अच्छा। चैटर्जी का नाटक जो तो वो जो किया हमने तो उसका अंत हमने बिल्कुल बदल दिया था अच्छा और उससे नाटक के मीनिंग में बहुत फ़र्क पड़ता था और हम ये नहीं कि हमको एहसास नहीं था हमको बिल्कुल एहसास था कि हम ये कर रहे हैं और इस इसलिए कर रहे हैं कि हम इस बात से एक्टर्स भी डायरेक्टर भी और भी लोग जो हमारे यहाँ साथ में काम करने वाले हैं वो उससे बिल्कुल मुतफ़ थे इसलिए हमने किया तो जब ये बात मोहित को मालूम हुई तो वो बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि ये आपको नहीं करना चाहिए था तो फिर मैंने कहा कि जब मैं आपसे मिलूंगा तब आपसे बात करूँगा तो फिर जब उनसे कलकत्ते में मिला और उनको अपना दृष्टिकोण सारा समझाया तो मुझे लगा थोड़ा उनको दृष्टिकोण समझ में आया लेकिन फिर भी वो ये नहीं चाहते थे कि इसको अंत को ऐसे रखा जाए तो मैंने कहा अगर आप नहीं चाहते ऐसा रखा जाए तो नहीं रखेंगे लेकिन जो आपने अंत रख रखा है वो भी मैं नहीं रखना चाहता तो उनको फिर, एक तीसरा पड़ेगा। तो फिर तीसरा दोनों ने जो किया अच्छा वो किया हमने अच्छा, अच्छा एक मिनट जरा इसको ना। पहले वाले में क्या अंत था मैंने नाटक तो देखा हुआ है तुम्हारी वाली प्रस्तुति नहीं देखी थी कलकत्ता में इन लोगों ने जो किया था दिभा राजा जो है वो खून वो, वो प्याले में लेकर के भीतर हाँ, से उसमें लगता आ जाएगा भी आते हैं और सब कुछ बदल जाता है इस तरह का कुछ था लेकिन जो किया बहुत अच्छी तरह याद है जो मैंने रखा पहले जिसपे मोहित तो राज़ी नहीं थे क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ अभी शायद मेरी ये धारणा है कि जहाँ भी रेवोल्यूशन हुआ किसी दुनिया के किसी कोने में किसी देश में भी तो उसके बाद परिस्थिति बहुत बदली है क्योंकि आज का जो रेवोल्यूशनरी है वो कल का राजा हो जाता है। और वो उसी तरह से फिर बिहेव करता है जैसे पहला राजा कर रहा है तो इसी तरह का अंत हमने विमिपिग में रखा कि ये इसको तो मार दिया गया या भाग दिया गया लेकिन जो रेवोल्यूशनरी था वो अब वो राजा है उसके अब जो दूसरे लोग हैं वो उस तरह से ही बिहेव कर रहे हैं जैसे राजा के साथ बिहेव करते थे तो कोई शब्द नहीं यूज़ किए हमने अच्छा सिर्फ एक माइंड में ही मूवमेंट के साथ ही एक सीन था जिसमें ये पता लगता है कि ये जो रेवल्यूशन करने वाला लड़का है ये अब राजा हो गया है और एक तीसरा व्यक्ति जो उसका जिस तरह से राजा के साथ बिहेव करता था वो हो गया हाँ तो सही बात है कि पश्चिम बंगाल के मोहित ठीक है उनकी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब हाँ, से वो ठीक कहा तो फिर जब उनसे बातचीत हुई तो जब कहा कि बदलना है तो फिर हमने तीसरा अंतर भी ये रखा कि वो जो राजा जो है वो खून खून ले के हाथ में खड़ा है और वो उसमें उसको लगता है कि इसमें ऐसे कीटाणु हैं जो सब नाश कर देंगे तो वो डरता है और वो चक्कर लगा रहा है और भाग रहा है यहाँ पे नाटक पे वो ख़त्म हो जाता है अच्छा अच्छा ये तो दो बातें हुई इस बारे में अपनी राय बता दूँ कि क्या है सारे इस, इस, इस समस्या के बारे में नाटककार का बहुत आदर करता हूँ और जो लिखता है अगर तो मैंने उसको पसंद किया है तो मेरा यह धर्म हो जाता है कि मैं उसको वैसे ही करूँ जैसे नाटककार ने लिखा है लेकिन नाटक करते करते कभी कर ऐसा लगता है कि नहीं इसमें ये थोड़ा बदलना जरूरी है ये तो नाटककार के, अच्छा नाटक के लिए अच्छा होगा नाटक के लिए अच्छा होगा हमारे लिए अच्छा होगा तो अगर तो नाटककार किसी तरह से अवेलेबल है तो तो मैं ये चाहूँगा कि उससे बातचीत करके और उसकी सहमति लेके उसको बदला जाए लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि नाटककार अवेलेबल नहीं होता जब आप बदलने की सोच रहे हो जैसे गिनी पिक्की फिर बात कर रहा हूँ कि ये ये ये जो बात हमने की बदला जो ये नाटक के शो से दो दिन पहले अच्छा तो तब कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे हम नाटककार को चिट्ठी भी लिखते और बात करते या जैसा ऐसा संयोग होता कि बात की जा सकती तो वो नहीं हो पाती लेकिन जब बात हुई तो फिर उसके बाद जैसे नाटककार ने कहा वैसा ही किया तो इसलिए नाटककार की सहमति के बिना मैं कुछ नहीं करना चाहता जहाँ तक संभव हो लेकिन अगर संभव ना हो तो फिर एक एक जो डायरेक्टर ले सकता है वो लेता है और उसको, उसको तो, यदि करने वाली प्रवृत्ति डायरेक्टर में नहीं है जी, नहीं, तो हमारे ख्याल से यदि वो कुछ परिवर्तन भी करता है तो हो सकता है नाट्यकार उससे सहमत हो असहमत हो वो बात अलग है मगर एक सिंसियरिटी वहाँ पर ये रहती है कि वो बहुत एज ए क्रिएटिव पर्सन ही वेरी सिंसियरली फील्ड से लौट है हमको जो लगता है परेशानी कहाँ होती है जहाँ बहुत से लोग मान करके ही चलते हैं मैंने नाटक लिखा हुआ है इसमें कुछ ना कुछ स्पेशल और करना चाहिए हमारा तो क्रिएटिव मैंने व्यक्तित्व जो है क्रिएटिविटी जो है वो तभी सार्थक होगी जबकि इसमें कुछ खास कुछ ऐड किया मैं, मैं इसको बहुत गलत मानता हूँ इस बात को जो आप कह रहे हो बहुत गलत मानता हूँ जो डायरेक्टर ये अपने आप को इम्पोज करने के लिए और अपने आप को एक शो ऑफ करने के लिए कि मुझे कुछ करके दिखाना है इस नाटक में नहीं तो नाटक मेरा क्या कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, जाएगा। तो वो तो मैं समझता हूँ कि ना तो उस निर्देशक के लिए अच्छा है नाटक के लिए तो बुरा है ही लेकिन बहुत बहुत देर तक इस तरह का तमाशा उस निर्देशक के लिए भी अच्छा नहीं होगा अच्छा तुमने तो बहुत सारे नाटक पिछले बरसों में किए कौन सी प्रस्तुतियाँ तुम्हारे लिए अपनी दृष्टि से महत्वपूर्ण रही हैं चैलेंज रही हैं और जिनको करके तुम्हें आनंद मिला हाँ ये ये चाहे बीस पच्चीस नाटक हुए लेकिन ये सब तो एक एक श्रेणी में नहीं आ सकते, सकते। लेकिन फिर भी उसमें से अगर वैसे याद करना शुरू करूं तो पांच सात नाटक तो ऐसे ही हैं जिनको लगता है कि बहुत संतुष्टि मिली और बहुत अच्छे हुए और करके जैसे आपको आनंद मिला तो पहला नाटक तो शुरू से याद करने की कोशिश कर जैसे ये नाटक हुए तो उसमें एक शून्यबाजी वो करने में बहुत अच्छा लगा था हालांकि बहुत कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ हुआ था पता नहीं हमको तो वो नाटक ही समझ में नहीं आया तो, उस नाटक तो, की तो, बात ही नहीं समझ में आई लेकिन <laughs> वो करने में हमको बहुत अच्छा लगा था फिर तेंडुलकर के नाटकों में तीन चार नाटक हैं जो बहुत अच्छे हुए और बहुत अच्छे लगे करने में पंछी ऐसे आते हैं घासीराम कोतवाल और जासी पूछो साधु की ये तीन नाटक टेंडुलकर के बहुत फिर गिन भी करने में बहुत आनंद आया बहुत अच्छा लगा करने को करने में आ, और बादल बाबू के नाटकों में बाकी इतिहास अच्छा लगा में में में बहुत में। बहुत आनंद आया करने हालांकि वो नाटक लोगों भी पड़ता हाँ। है। में आ, के है समझ नहीं बात आती उसके बारे में बहुत ही सारी रात में तो न समझ में आने वाले माने न समझ में आने वाला कारण कुछ है। और है बातें कहीं तो बड़े लग रहे हैं, कहीं तो हाँ, उसमें बात समझ हाँ, आने नहीं है कि ये सब नाटक बिल्कुल मैंने के दृष्टि सब काफी अलग अलग तरह नाटक है अलग अलग तरह के अलग अलग आषाढ़ आषाढ़ पंचेराम तुम भी आ जाओ तो बोला तो, अच्छा घासीराम के बेसिक पैटर्न जो थी वो मराठी वाली जो थी वही रखे थे तुमने हमें मालूम नहीं मराठी की रखी है क्या अच्छा, की अच्छा, कैसे अच्छा कुछ भी कुछ भी एक नहीं था म्यूजिक एक ही था नहीं उस नाटक के फॉर्म के बारे में जो तेंदुलकर ने किसी एक लोकल फॉर्म को यूज किया है कुछ मालूम ही नहीं ग्यारह ही नहीं तो इसलिए उसको लेने का कुछ प्रश्न ही नहीं उठता था वो अच्छा, अच्छा। फॉर्म तो एक नाटक में से ही लाइनों में से ही उप जो फॉर्म और कोई उसको किसी एक नाम नहीं दे सकते कि इसका ये फॉर्म है मेरी प्रोडक्शन का उसके जो जो मराठी की प्रोडक्शन है उसमें शायद कर नाम दे सकते हैं तो वो लोग उन फॉर्म से अच्छी तरह से परिचित होंगे जो लिखा गया कोई किसी तरह की कोई सिमिलैरिटी नहीं थी के, वह, करने के कोई पाँच से छः बरस बाद मैंने मराठी का नाटक देखा अपना करने के बाद हमारा हम, हमने किया नाइनटीन सेवेंटी थ्री में और ये जाके मैंने देखा सेवेंटी एट में अच्छा और वो भी देखा जा केरला अच्छा केरला में एक फेस्टिवल हो रहा था जिसमें ये लोग सब आए हुए थे तो वहाँ पर वहाँ देखने के बाद फिर इस नाटक को जो श्री राम सेंटर में तो वहाँ पे इस नाटक को मराठी वाले दुण तो हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ। लेकिन उस समानता में भी अंतर था हाँ। दीवार का जो इस्तेमाल है जैसे नाटक में लिखा हुआ है लेकिन उस दीवार को किस तरह से इस्तेमाल किया गया वो दोनों पक्षों में बिल्कुल अलग अलग पास पास देखा जाए तो समझ में आया मैंने भी तुम्हारा प्रोडक्शन तो जब रिहर्सल हो रहा था तब देखा था और उसके बाद कलकत्ते में देखा था और जब्बर वाला प्रोडक्शन अभी दो तीन साल पहले कलकत्ता में आए थे संगीत प्रोडक्शन और खास करके उसी के साथ में त्रिपेणी ऑफर भी देखा तीन पैसा चमाशा लगा और हमको तो अच्छा लगा हमको मैंने संगीत का इस्तेमाल खास करके हम नाटक के कथे की उस दृष्टि से हम नहीं कह सकते क्योंकि वो फिर से पढ़े और पढ़ के कहा क्या गोलमाल किया है मगर हमको वेस्टर्न और इंडियन म्यूजिक का जो इस्तेमाल एक, एक, एक, एक भूल गया मैं अच्छा, ये अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा अच्छा लगा अच्छा तुमने कई म्यूजिकल्स किए मैंने महानिर्माण किया था हाँ उसके बाद फिर किया हमने अली बाबा अच्छा अली बाबा एक नाटक था जो अच्छा लगा करने में हाँ। और एक किया हमने नाटक कोलमपुर का अच्छा महानिर्माण किया और किसी हद हाँ तकली स्टेट ऑफ म्यूजिकल था म्यूजिकल अच्छा। तो ये, ये म्यूजिकल लेकिन म्यूजिकल्स में कोई ऐसा किसी पर्टिकुलर फॉर्म का इस्तेमाल जैसे बहुत से प्रदेशों में होता है या हुआ है किसी पर्टिकुलर फॉर्म का को कोई तो ऐसा यूज़ नहीं है जहाँ जहाँ से जो अच्छा लगा यूज लेते गए गए और करते एक मॉडर्न सेंसिविलिटी के साथ और मॉडर्न कंटेंट के साथ अच्छा एक चीज़ बड़े मज़े की दिखाई पड़ रही है एक ज़माना था मैंने इंडिपेंडेंस के बाद या उसी पीरियड में कि गाने को नाटक से बिल्कुल अलग किया गया वर्जित किया गया एकदम के नाटक में गाने नहीं रखे और इसके बाद अब पिछले फिर एक दस एक बरस से ये प्रवृत्ति विशेष दिखाई पड़ रही है कि गाना और मूवमेंट उनको नाच भले ही हम ना कहें मगर मूवमेंट्स का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है तो इस बारे में तुम्हारे क्या राय है ऐसा क्यों हुआ क्यों तो इतनी ज़ोर से हम लोगों ने नकारा था म्यूज़िक को और क्यों फिर इतने ज़ोर से उसका सहारा लेंगे क्योंकि आज देखो तुम हिंदी में जो खास करके नाटक लिखे जा रहे हैं आधे नाटक जो हैं वो किसी न किसी शैली किसी न किसी कथा पौराणिक उनसे जोड़ करके और कुछ जो बोले हैं और कुछ दोहे हैं और कुछ छंद हैं और कुछ गीत हैं इनका समावेश करके लिखा जा रहा है इस बारे में तुम क्या सोचते हो गाने वर्जित किए गए वो तो एक बिल्कुल वेस्ट का प्रभाव था एक वेल मेड प्लेस उसी तरह के नाटक लिखे गए और उसी तरह के नाटक खेले गए तो अब ये जो इंटरेस्ट रिवाइव हुआ फिर वो सिर्फ गानों में इतना ही हुआ वो तो एक तरह से हुआ फॉर्म्स में रिवाइव हुआ हमारी जो लोक शैली और बाकी परंपराओं के फॉर्म्स हैं हमारी तो उसमें गाने और नाच या मूवमेंट का इस्तेमाल होता है तो थोरेटिकली तो यही कारण है कि अब जो ही लोगों का एक इंटरेस्ट जो है इस तरह की फॉर्म्स में गया और फिर उस फॉर्म्स में नाटक पर लिखने शुरू हुए तो जाहिर है कि जब नाटक करेंगे तो उन फॉर्म्स का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल होगा लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जितने भी नाटक अभी तक लिखे गए हैं हिंदी के नाटकों की बात करना सिर्फ या हिंदी में जो नाटक हुए हैं उनकी बात करना तो बहुत नाटक ऐसे नहीं हैं जो सचमुच किसी एक शैली से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और फिर उन उस शैली का इस्तेमाल नाटककार ने भी बहुत क्रिएटिवली तो, किया और डायरेक्टर कर सकता कैसे कैसे करेगा इसलिए कि हिंदी का नाट्यकार हम नहीं समझते कि जिन लोगों ने नाटक लिखा उनको सचमुच उस किसी भी शैली का कोई ज्ञान मुश्किल यही हो रही है कि अब जब लगा कि इस तरह के नाटक जो है वो बहुत कामयाब होने लगे हैं या ऑडियंसों को बहुत देख रही है और तो, मान लो शायद मैं समझता हूँ कि ये ट्रेंड जो शुरू हुआ है घासीराम से ही शुरू हुआ इससे पहले जो है आप मेरे मेरे मेरी या में नहीं है ऐसा कोई नाटक जिसमें गानों का इस्तेमाल हुआ हो हिंदी में तो पर्टिकुलरली नहीं हिंदी में तो औरिजिनल देखो तो अभी भी कितने नाटक कौन से मिलेंगे हमें नहीं पता कि जिनमें अब ये इधर कुछ जो एक आदमी आए हैं क्या कुछ रावण लीला है नरसिंह लीला है कुछ ये सब दो एक नाटक ऐसे आए हुए हैं जिनमें कि, रहा कि एक है। जब एक इस तरह का नाटक इतना सक्सेसफुल हो गया हिंदी में भी हो गया फिर मराठी में तो हुआ था तो एक लगा कुछ लोगों को जो गलत था कि इस तरह के नाटक लिखे जाएँ तो बड़ा अच्छा रहेगा तो कुछ लोगों ने इस तरह के नाटक लिखने का प्रयास किया और वो प्रयास किया और बहुत तो सफल हुआ नहीं मैं समझता हूँ मणि मधुकर ने ऐसे लिखे हैं दो तुम हुँ, नाटक में लेकिन कोई ऐसा नहीं लगा हालांकि लिखे हुए शायद राजस्थानी फॉर्म में राजस्थानी फॉर्म पूरी वो भी तो बड़ी मज़े की बात है राजस्थान वाले जो हैं इसी पर तो मणि मधुकर नाराज़ हुए थे हम लोगों के ऊपर कि किसी ने कमेंट लिखी वो राजस्थान वाला था उसने कहा कि ना इसमें राजस्थानी क्या वो कई नाम बता गए ना इसमें रम्मत है ना इसमें ख्याल है ना कुछ है। ये क्या है ये खाली जो, जो का मुरब्बा है और उसी पर वो इतना नाराज़ हो गए कि आप लोगों ने जानबूझ करके लिखवाया ये आप लोगों ने मैंने कहा भाई हम अपने नाटक की बुराई अपने जो चाहे सो समझते हो हम अपने नाटक की बुराई क्यों करवाएंगे मगर बहरहाल है तो बात फिर यही है कि इसमें अगर तो कोई नाटककार सोच समझ के इन इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करता है तो वो तो शायद ठीक करता है लेकिन फिर अगर कोई नाटककार या कोई डायरेक्टर जिसमें गाने नहीं भी हैं उसको गाने वाला बनाना है किसी तरीके से उस पर इम्पोज़ करता है तो फिर वो कोई नतीजा उसका अच्छा निकलने वाला नहीं खैर ऐसा तो हमको ऐसा लगता है कि पिछले दिनों जितने भी नाटक हुए हैं कहीं निर्देशकों ने आ, शायद इम्पोज करने की तो कोशिश संगीत को तो नहीं की है अभी तक यकी है तुम जो सोच रहे हो उसमें लग रहा है कि कहीं कुछ दो एक दृष्टांत हैं ऐसे सामने याद तो नहीं आ रहा लेकिन की जरूर है मैं समझता हाँ। क्योंकि बंगाल में तो परंपरा रही हुई है बराबर संगीत की तो बंगला में नाटक जो लिखे गए हाँ। परम्परा बहुत मराठी में तो ज़बरदस्त रही हुई है हमको एक और भी लगता है ना कि हिंदी प्रदेश में शायद कोई भी फॉर्म माने नाटक तो विकसित हुआ है शहरों में और शहरी लोगों का वो जो फॉर्म है भी नौटंकी कहिए ख्याल कहिए भगत कहिए शहरी लोगों का इन सब से कोई खास संबंध नहीं रहा इसमें एक दो वैसे जो जो, जो प्रयास हुए वो अच्छे हुए जैसे एक नौटंकी में अला अफसर लिखा।, लिखा गया हो हाँ। किया गया अच्छा ही था या फिर हबीब तलवीर ने जो काम किया छत्तीसगढ़ के लोगों को देखे वो भी एक जानून काम है और हाँ हमारे ख्याल से इस दृष्टि से हबीब तनवीर का खास करके चरणदास चोर जो माने एक हबीब तनवीर का लोक कथानक अच्छा को लेकर के जहाँ पर उन्होंने किया है और हमें पता नहीं और किन किन नाटकों में तीन चार तो उनके देखे हबीब का ये देखा चरणदास चोर देखा मृक्ष देखा, देखा मिट्टी के गाड़ी और एक वो लाला शोहरत राय देखा हमको बेसिकली ये लगा की उसमें क्लासिकल uh, कथानक और ये फोक फॉर्म हमको जो लगा मैंने वो वसंत सेना भी वहाँ बिल्कुल गाँव की एक अहरिन और मैंने लठैत जैसी लगती थी तो वो कहीं उस कंसेप्शन के साथ हमको तो नहीं अच्छा लगा कुछ कुछ वैसे ही जैसे कि कारंत के बरनम वन में कहीं फ़ॉर्म और कंटेंट दोनों बिल्कुल जैसे लगा के बिल्कुल अलग अलग रह गए और एक ताजुब की बात है मैंने हमको ये भी कभी सोच के ताजुब लगता है कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था कि फॉर्म और कंट कन... कहते तो बराबर हम लोग हैं मगर थ्योरेटिकली बातें करते रहते हैं कि कंटेंट फॉर्म डिसाइड करता है मगर कभी कंटेंट और फॉर्म इतने अलग अलग, अलग ए... मैंने साफ बिल्कुल दिख रहा है कि ये फॉर्म अलग जा रहा है और कंटेंट उस कथाना के साथ कहीं कुछ मेरे मैंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने वर्णमन वर्ण का उसमें ये यही बात हुई जैसे के, के... कथानक है वो हाँ। उसको डिमांड नहीं करता डिमांड नहीं करता स्टाइल को करताक भी शेक्सपियर कथानी सिर्फ है हाँ। लेकिन देखो ले हाँ। तो अब वो कथानक दूसरा रूप इन्होंने भी जो किया हमको वही चीज हबीब वाले में भी लगी की मृक्ष कथित नाटक की जो सूक्ष्म भावनाएं है सौंदर्य है वो कहीं इस फॉर्म के साथ मेल नहीं खाया और लाला शोहरत राय में वो फ्रेंच कॉमेडी का सारा वो जो रूप है और खासकर करके उसमें मेन रोल में, में उस दिन तो पता नहीं हमेशा वही करते हैं हबीब ने किया था कलकत्ता में और वो उस दिन किया था वो बड़े तूफ़ानी देखा तो उसमें हबीब ने, ने किया था मेन रोल उसमें तो वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और कुछ एक चीजें हैं ना अब एक छत्तीसगढ़ी का मस... ये है कि वो जो भी नाटक करते हैं फिर उसमें बस वही बात है कि जहाँ वो चरण दास चोर में इतना खूबसूरत मैंने तो बहुत बाद में देखा चरण दास चोर दो साल पहले देखा इतनी चर्चा उस प्रोडक्शन के मगर देख करके उसमें जहाँ मंत्र मुख से आप देखते रह जाइए वही दूसरे में कहीं फॉर्म और कंटेंट जो है वो दोनों एक साथ मिल करके गए नहीं तो अच्छा तुमने शुरू में नाटक लिखने की बात कही थी नाटक लिखना शुरू किया था फिर बाद में वो एकदम छूट गया या फिर कभी कुछ और है लिख, तो किसी एक फिल्म को ले उसमें से प्रभावित हो कुछ लिख दिया वो तो नाटक लेकिन उसके बाद एक बीच में कुछ, कुछ दस बारह एक नाटक लिखने की कोशिश मैंने की थी अच्छा। जिसकी कुछ बीस पच्चीस पन्ने लिखे भी थे और वो बीस पच्चीस पन्ने अभी तक है अच्छा। नहीं है हाँ। शायद कभी लिखना अच्छा।, <laughs> अच्छा वैसे लिखने के खास कुछ तो बहुत जस, ज, उसी तरह से जैसे अभिनय की बात है अभिनय करता रहा बहुत देर तक करता रहा बल्कि हबीब के साथ भी मैंने हिंदुस्तानी थिएटर था तो मिट्टी की गाड़ी किया उसको मैंने मैत्रे का रोल किया अच्छा अच्छा वो शायद मेरा आखिरी रोल था अच्छा तो फिर छोड़ क्यों दिया अभिनय अभिनये इसलिए नाटक का निर्देशन करने का इच्छा होती रही और करते रहे और हमेशा अच्छे एक्ट्रेस खुशकिस्मती से मिलते रहे मेरे से बेहतर एक्टर तो वो फिर दूसरी जरूरत नहीं और फिर एक स्टेज जब इतने बरस तक नहीं किया, फिर अब, अब क्या करना, अब क्या करना फिर जाता है एक चर्चा आजकल अक्सर बराबर सवाल सामने आता है कि पूरी तरह प्रोफेशनल हुए बिना थिएटर नहीं किया जा सकता अच्छी तरह नहीं किया जा सकता इस बारे में तुम्हारी क्या राय है और अपनी वर्तमान जो परिस्थिति हिंदी रंगमंच की है सभी शहरों में थोड़े बहुत अंतर से एक जैसी ही हमको तो दिखती है कुछ बहुत बड़ा अंतर नहीं देख रहा है अजीब बात ये है कि थोड़ेटिकली फिर ये बात तो सही लगती है कि अगर बहुत अच्छा थिएटर करना है तो पूरी तरह से प्रोफेशनल होना चाहिए हर मानी में प्रोफेशनल होना चाहिए सब कुछ आपका व्यवसाय वही है यहाँ से रोटी रोजी भी है और आप अपनी पसंद का काम भी मिलता लेकिन प्रोफेशनल थिएटर की इतनी और तरह की डिमांड होती है कि एक बार जब वो प्रोफेशनल क्षेत्र आदमी शुरू करता है तो जिस तरह का वो काम करना चाहता है ज़रूरी नहीं कि उसी तरह का काम करे मान लीजिए कि अगर मैं एक प्रोफेशनल कंपनी आज खोलता हूँ और जिसमें मुझे ये देखना है कि इतने लोग हैं इतने लोगों को काम देना है इतने लोगों को सैलरीज देनी है इतने प्रोडक्शन एक्सपेंसिस हैं इतने ये तो फिर कहीं ना कहीं मन में ये कहीं गुजरात के बाद उसका जो इतना इस पर खर्च कर रहा हूँ तो उसका वापस भी तो आना है और जब वापसी का मैं सोचता हूँ तो फिर कहीं ना कहीं मेरे मन